IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह खेल कार्यक्रम बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा हेलो बच्चों हेलो अंकल जी अच्छा मेरे नाम का मतलब बताओ अंकल गेम yeah. बच्चों बच्चों आज हम एक नया खेल खेलेंगे जिसका नाम है बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा क्या नाम है बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा अच्छा आपका क्या नाम है गुड़िया गुड़िया तो गुड़िया आप बनेंगी बूढ़ी अम्मा अच्छा बूढ़ी अम्मा कैसे चलती है झुक के चलती है ना और कमर पे हाथ आ, रखा होता है एक लाठी हाथ में पकड़ी हुई होती है अच्छा आप जरा करके दिखाओ चल के दिखाओ बूढ़ी अम्मा के जैसी ओहो अरे वाह क्या एक्टिंग है जोरदार तालियां ठीक है तो अब बच्चों जो मैं बोलूंगा वही सवाल आप सब बूढ़ी अम्मा से पूछेंगे ठीक है सवाल वही बोलना है जो मैं बोलूंगा सवाल क्या है बूढ़ी अम्मा जंगल में क्या ढूंढ रही हो बोलो बूढ़ी अम्मा जंगल में क्या ढूंढ रही हो और गुड़िया अब आप इनको जवाब देंगी मेरी गाय खो गई है उसे ढूंढ रही हूं मेरी गाय खो गई है उसे ढूंढ रही हूं अरे वाह वाह शाबाश बच्चों अब तुम अम्मा से पूछो गाय का क्या करोगी गाय का क्या करोगी अब गुड़िया तुम जवाब दो दूध निकालूंगी दूध निकालूंगी ऐसे अच्छा बच्चों अब तुम पूछो दूध का क्या करोगी दूध का क्या करोगी अब गुड़िया तुम बोलो दही जमाऊंगी दही जमा अरे वाह वाह अब बच्चों तुम पूछो दही का क्या करोगी दही का क्या करोगी गुड़िया यानी बूढ़ी अम्मा तुम बोलो मक्खन निकालूंगी मक्खन निकालूंगी हम बच्चों अब अब तुम क्या पूछोगे मक्खन का क्या करोगी मक्खन का क्या करोगी अरे घी बनाऊंगी अरे घी बनाऊँगी तो बच्चों जब घी तुम्हारे सामने आएगा तो तुम क्या करोगे घी को हम खाएंगे मोटे होते जाएंगे बोलो बोलो घी को हम खाएंगे मोटे होते जाएंगे घी को हम खाएंगे मोटे होते जाएंगे अच्छा बूढ़ी अम्मा तुम्हारा घी ये बच्चे सारे लेके खा जाएंगे तो तुम इनके साथ में क्या करोगी इनको डंडा मारोगी ना तो मारो डंडा इनको डंडा मारो बागा बागा बागा बागा घी तो हम खाएंगे मोटे होते जाएंगे घी तो हम खाएंगे तो पड़ा ये डंडा मोनू मोनू तो अब मोनू आप बूढ़े बाबा बनोगे ठीक है ठीक है और बाकी सब बच्चे बूढ़े बाबा से वही सवाल पूछेंगे जो बूढ़ी अम्मा से पूछे थे जोरदार तालियां ये बूढ़े बाबा बन गए तो बूढ़े बाबा से सवाल क्या पूछेंगे पहला पहला सवाल क्या पूछेंगे सारे बच्चे बूढ़े बाबा, बाबा जंगल, जंगल में क्या ढूंढ रहे हो जोर से फिर से बोलो तो बूढ़े बाबा क्या जवाब देंगे मेरी गाय खो गई है उसे ढूँढ रहा <laughs> <laughs> अब बच्चे क्या पूछेंगे हां गाय का क्या करोगे दूध निकालूंगा हम दूध का क्या करोगे दही जमाऊंगा दही का क्या, क्या करोगे मक्खन निकालूंगा बनाऊंगा तो अब बच्चे क्या बोलेंगे तुम्हारा घी हम खाएंगे मोटे होते जाएंगे अरे बाबा तुम्हारा घी चोरी हो रहा है मारो मारो पगड़ो पगड़ो जो मजे सुनने वाले सारे बच्चों आप भी इस खेल को खेलें और भरपूर मजा उठाएं <laughs> <laughs> बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा अभी आप सुन रहे थे यह खेल कार्यक्रम कलाकार बाबला कोचर और बच्चे धुनियांकन बटी लंगलिंगडो निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी